शांति शांति ही वेद ज्ञान की चर्चा में ऋग्वेद के दसवें मंडल के चौतीसवें सूक्त की बात कर रहे हैं जिसे हम अक्ष सूक्त के नाम से जानते हैं इसके कुछ मंत्रों में जुए की प्रशंसा भी है जुआरी की प्रशंसा भी है किंतु कुछ मंत्रों में निंदा भी है तो निंदा भी है और प्रशंसा भी है ये दोनों कैसे हो सकती हैं जो मंत्र हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं उससे हमको पता लग जाएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है जो प्रशंसा का भाव है वो खेलने वाले को लेकर है और जो निंदा का भाव है उसके परिणाम को लेकर है खेलने वाला प्रशंसा की दृष्टि से आशा की दृष्टि से लाभ की दृष्टि से खेलता है लेकिन उसके खेलने का जो अनिवार्य संबंध है वो लाभ नहीं है अनिवार्य संबंध तो जो खेल का परिणाम है वो निश्चित रूप से होता है जिसको हमने पिछले दिनों दो शब्दों में देखा था एक त्रिपंचाश और एक देव इव सविता सत्य धर्म त्रिपंचाश में हमारे को संदेह होता है कि ऋग्वेद जैसे ग्रंथ में ये सोचना कि इसकी यही जुए की संख्या है ये तो लौकिकता की बात लगती है एक सामान्य मनुष्य की बात लगती है कि तीन पांच का कोई समूह है यहाँ कोई बात ऐसी होनी चाहिए जो आगे आगे की बात से इसको जोड़ती हो वो आगे की बात से जोड़ने वाली बात क्या हो सकती है वो ये हो सकती है कि देव इव सविता सत्य धर्म अर्थात इस जुए के जो नियम हैं, परिणाम हैं, फल हैं, वो प्रकृति की तरह अटल हैं, सत्य हैं, तो त्रिपंचाशय का सत्य से क्या संबंध होगा वो भी ऐसी चीज होनी चाहिए ऐसा काम होना चाहिए जो सत्यधर्मा से मेल खाता हो जो शाश्वत हो सदा रहने वाला हो स्वामी ब्रह्म जी महाराज जो इसका अर्थ करते हैं वो कहते हैं त्रय त्रिपंचाश वो तीन और पांच इसका अर्थ करते हैं आठ अर्थात ये सत्यधर्मा जो है वो काल से है और त्रिपंचाश वो स्थान से है उसके नियम सभी समयों में भी सत्य हुए और उसके नियम सभी स्थानों पर भी सत्य हैं। अर्थात ऐसा नहीं है कि हम यहाँ खेलते हैं यहाँ के लोग खेलते हैं तो उसका लाभ होता है और वही लोग बाहर दूसरे स्थानों पर खेलते हैं तो उसका लाभ नहीं होगा या गलत होगा ऐसा नहीं जो हमारी भावनाएं इच्छाएं हैं वृत्तियां हैं उनका प्रभाव सभी स्थानों पर एक जैसा होता है वो अमेरिका का व्यक्ति उन वृत्तियों में व्यवहार करे या भारत का करे उससे कोई अंतर नहीं पड़ता वृत्तियों का परिणाम तो वही होगा जो वहां के व्यक्ति के साथ होता है या जो यहां के व्यक्ति के साथ होता है इसलिए इस मंत्र में जो शब्दावली है त्रिपंचाशह क्रीड़ति व्रत ये इसका जो समूह है जिससे हम खेल रहे हैं वो आठों दिशाओं में और सभी कालों में जो सत्य नियम है उन्हीं का आधार है इसके नियम आधार आधारित है आधारित हैं कैसे हैं इसका पता हमें इसके उत्तरार्ध की पंक्ति से लगता है मंत्र कहता है त्रिपंचाशह क्रीड़ति व्रत ये देव इव सविता सत्यधर्मा उग्रस् चिन्मे नानमते राजा चिदेभ्यो नमयित किणोती ये दूसरे चरण के जो दो पाद हैं दो पद हैं उग्र चिन्ह मन वे और राजा चिदेभ्यो नमयित किणोती ये उपमान है ये उदाहरण है उग्र से चिन्ह न मनते अर्थात इसके नियम हमारे अनुकूल नहीं है हमारे हिसाब से नहीं चलेंगे हम जो बुराई कर रहे हैं जो खेल खेल रहे हैं जो हमारे मन में व्यापार वृत्ति चल रही है वो यदि अच्छी ही होती और सदा लाभ कर ही होती तो सदा लाभ मिलता लेकिन खेलने वाले को कभी दुख होता है कि नहीं होता कभी उसको गुस्सा आता है कि नहीं आता उसको परेशानी होती है या नहीं होती तो ये देखेंगे होती है जुए में जो जीतता है उसे प्रसन्नता होती है लेकिन जो हारता है उसे दुख होता है उसे गुस्सा आता है वो ये सोचता है कि मैं इसको अपने अनुकूल कर लूं, इसको दबा लूं, लेकिन ऐसा हो सकता है क्या कहता उग्र से चिन्ह मन्य वे नान थे मनयु क्रोध को कहते हैं मनयु प्रतिकार की भावना को कहते हैं मनयु जो बुराई है उसको रोकने की बात कहते हैं यहां मन्यवे वे चिन्ह थे यदि कोई आदमी बहुत शक्तिशाली है सामर्थ्य वाला है अपने बल से प्रभाव से क्रोध से किसी को दबा लेता है किसी को रोक देता है उसका फल रुक जाता है उसका परिणाम अटक जाता है आगे नहीं बढ़ता है लेकिन यहां ऐसा नहीं है अर्थात मेरे नाराज होने से मेरे दुखी होने से मेरे, पर, मेरे रुष्ट होने से खेल के परिणाम रुकते नहीं हैं जो मैंने किया है उसका फल समाप्त नहीं होता है मैं खेल कर हारा हूं तो हार गया हूं उसका परिणाम तो मुझ पर होना ही होना है मैं यदि जो बुराई है जो काम है वो ये नहीं देखता कि ये बहुत बड़ा आदमी कर रहा है इसलिए इसके करने से ये काम बुरा नहीं है ऐसा नहीं है कि यह व्यक्ति सज्जन कहलाता है यदि इस काम को करता है तो अच्छा है यदि बुरा आदमी इस काम को करने लगे तो वही काम बुरा हो जाएगा ऐसा नहीं है वहां बुराई और अच्छाई कर्ता पर नहीं है क्रिया और उसके फल पर है अर्थात जो व्यक्ति जिस काम को कर रहा है उसका परिणाम क्या होने वाला है उसका फल क्या होने वाला है वो यदि फल बुरा है तो उसको कोई भी कर रहा हो चाहे वो धर्मराज युधिष्ठिर ही क्यों न जुआ खेल रहा हो तो क्योंकि धर्मराज धर्मराज है वो आदर्श है महान है तो क्या उसका जुआ खेलने से जुआ अच्छा हो जाएगा हम ऐसा मान लेते हैं कई बार जब हम कोई बुराई करते हैं तो हमारे मन में कोई आदर्श उपस्थित हो जाता है जो मुझे उस बुराई करने के लिए प्रोत्साहित करता है उसके लिए साहस देता है जैसे कोई जुआ खेलने वाला कहता है अजी इसमें क्या बात है इसे तो धर्मराज युधिष्ठिर ने भी खेला था तो हम ऐसे मानते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर ने खेला इसलिए अच्छा है कोई बुरा नहीं है धर्मराज युधिष्ठिर जुआ खेल सकते हैं तो फिर बाकी सामान्य व्यक्ति क्यों नहीं खेल सकते और धर्मराज युधिष्ठिर क्योंकि कोई काम बुरा नहीं करते वो धर्मराज हैं और यदि उनके द्वारा जुआ खेला गया वो बुरा कैसे हो सकता है ये हमारी धारणा रहे जब कोई व्यक्ति एक से दूसरी विवाह दूसरी शादी करता है उससे कहते हैं भाई तुमने ऐसा क्यों किया वो कहता है जी श्री कृष्ण जी महाराज ने तो सोलह सौ सो रखी हुई थी जैसे उनकी रानी रखना कोई अच्छा काम है क्योंकि वो एक बड़े आदमी ने काम किया है इसलिए वो काम अच्छा हो जाएगा या बड़े आदमी उस काम को करते हैं तो इसलिए छोटे भी इसलिए कर सकते हैं कि वो अच्छा मान लिया जाएगा वो कहते हैं ये नहीं है यहां जिसने ये काम किया है वो कितना भी बड़ा होगा कितना भी अच्छा होगा किसी भी पद पर होगा वो काम बुरा है तो बुरा ही होगा सामान्य समाज में एक विचित्र धारणा काम करती है देखो जी इतने बड़े आदमी होकर ऐसा करते हैं अर्थात कोई मंत्री प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठता है कोई मुख्यमंत्री बनता है तो अपने लोग कहते हैं देखो जी ऐसा व्यक्ति जो मुख्यमंत्री है वो ऐसे ऐसे काम करता है लेकिन कभी मस्तिष्क पर जोर देकर सोचा नहीं है कि पद का व्यक्ति से संबंध क्या है ये योग्यता अच्छा होने की पद में संभव है या व्यक्ति में संभव है जो पद है वो तो प्रतीक है कुर्सी है वो तो जड़ है तो प्रतीकों में जड़ वस्तुओं में पदों में अच्छा बनने की या बनाने की योग्यता कैसे आ सकती है वो योग्यता तो चेतन की है और वो चेतन पद नहीं है व्यक्ति नहीं है वो चेतन उस पर बैठने वाला है वो मनुष्य है जो उस पर उस पद पर विराजमान है और यदि वो व्यक्ति अपने स्वभाव से बुरा या बुरे कर्म की ओर प्रवृत्त होने वाला है तो वो किसी भी कुर्सी पर बैठे किसी भी पद पर रहे इससे क्या अंतर पड़ता है व्यक्ति के अच्छे होने से पद अच्छा हो जाता है क्योंकि अच्छे काम करने से पद जुड़ा हुआ है लोग अच्छा समझते हैं जी बहुत अच्छा है लेकिन यदि वही व्यक्ति बुरे काम करता है और उस पद पर बैठा है तो लोग उस पद को भी बुरा समझते हैं बोले जी तो यहाँ के लोग तो चोर हैं यहाँ के लोग तो हिंसक हैं ये हम अपने कार्यों को जो चेतन के साथ जुड़े होने चाहिए उसको हम जड़ के साथ जोड़कर देख लेते हैं तब हमारे मन में ये दुविधा पैदा हो जाती है हम समझते हैं शायद अच्छी जगह पर जाकर कोई अच्छा बन जाता हो वातावरण का प्रभाव पड़ता है परिवेश का प्रभाव पड़ता है लेकिन अनिवार्य नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी अच्छे स्थान पर जाकर बुरा होने पर भी वो अच्छा ही करेगा उसका यदि स्वभाव बुरा है उसकी प्रवृत्ति बुरी है उसके संस्कार बुरे हैं संयोग से वो किसी पद पर किसी प्रतिष्ठा पर चला भी गया तो वो वही सब करता है जो उसके संस्कार उससे कराते हैं जो संस्कार उसके मन में आते हैं तो यहाँ समझने की जो बात है कि उग्र से चिन्ह मन्य वे ना न मनते यहां जो नियम हैं वो चेतन के अधीन नहीं है चेतन उनको अपने अनुकूल चलाना चाहे ऐसा नहीं हो सकता धर्मराज युधिष्ठिर राजा हैं इसलिए जुए के नियम उनके अनुकूल हो जाएंगे उनको सफलता दे देंगे उनको विजय दे देंगे उनको लाभ पहुंचा देंगे ऐसा नहीं है ऐसा नहीं होता चाहे धर्मराज युधिष्ठिर ही जुआ क्यों न खेले तो वो कहता है उग्र से चिन्ह मन्य वे न मनते कोई बहुत अपने को उग्र समझता हो बलवान समझता हो बुद्धिमान समझता हो वो यदि चाहे कि मैं इसको अपने अनुकूल चला लू मैं अपने कुल कर लू तो इनके परिणामों से वो बच नहीं सकता इसके परिणामों का उस पर प्रभाव वही होगा जो किसी सामान्य व्यक्ति के साथ होता है वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो इसके लिए एक उदाहरण जो इसमें दिया है वो है राजा जी देभ्यो नम अर्थात यदि बुराई को कोई व्यक्ति बड़े पद वाला होकर करता है बड़ी स्थिति वाला होकर करता है तो उसकी भी वहां नहीं चलती है ऐसे लोगों को भी बुराई के सामने नतमस्तक होना पड़ता है उसके आधीन होना पड़ता है उसके कष्टों को प्राप्त करना पड़ता है उसके फल को भोगना पड़ता है ये जो मंत्र है जो सारी ऊपर की चर्चा आई थी उस चर्चा को एक परिणाम के रूप की ओर ले जा रहा है हमने देखा था कि जुआरी की मानसिकता क्या है वो कैसे लाभ की इच्छा करता है वो अपने को कैसे रोक नहीं पाता है कैसे उसके परिवार समाज के लोग उसे दुखी या करते हैं उस संदर्भ के साथ इस मंत्र में जो बात कही है वो ये कहता है कि ये जो उसका प्रभाव है वो सार्वकालिक और सार्वदेशिक है इसके लिए हमारा जो प्रतिकार है प्रतिकार की भावना है वो हमारे शासन से अधिकार से नहीं हो सकती क्योंकि हमारी जो वृत्तियां हैं वृत्तियों के फल को वृत्तियों के परिणाम को हम बलपूर्वक नहीं दबा सकते वृत्तियों का तो परिणाम होगा जो हमने व्यवहार किया है जो काम किया है जो व्यापार किया है उसके फल को न तो हम अपने गुस्से से न बल से न छल से न बुद्धिमत्ता से रोक सकते हैं। इसलिए इस मंत्र में एक बात समझाने की चेष्टा की गई है कि कोई आदमी यह सोचता हो कि किसी देश विशेष में कोई बुराई की गई हो तो वहां शायद बुराई न होती हो किसी समय में कोई बुराई की गई हो तो शायद वहां वो बुराई न होती हो या उस बुराई को हम अपनी बुद्धि से बल से छल से बदल सकते हो मंत्र कहता है ऐसा संभव नहीं है राजा के देव्यो न मित किरणती यहां हमें नमन करना पड़ेगा नत मस्तक होना पड़ेगा नमस्कार करना पड़ेगा किसके प्रति अर्थात जो कार्य हमने किया है उस कार्य से होने वाला जो परिणाम है हमने लोभ से कुछ प्राप्ति की इच्छा से इस काम को किया और वो हमारी इच्छा हमारी अनुकूलता हमारे से नहीं बनी हम उसमें सफल नहीं हुए हमें लाभ नहीं मिला हमारे मन में जो क्रोध आया जो आक्रोश हुआ जो दुख हुआ वो दुख जो है हमारे परिणाम को हटा नहीं सकता परिणाम को दबा नहीं सकता उग्र से चिन्ह मतलब कोई कितना भी बलवान हो अपने को कितना भी प्रभावशाली समझता हो वो उसके सामने टिक नहीं सकता राजा ची दिव्यो न एक प्रतीक है संसार में जो सबसे बलवान है वो भी बुराई के सामने यदि बुराई करेगा तो उसे नतमस्तक होना ही पड़ेगा ये मंत्र का आशय है ओ shaanti ra bah shaanti rosha dhaya ha shaanti vanaspataya ha shaanti visve deva shaanti brahma shaanti sarvam shaanti shaanti eva shaanti shaama sha cha